उनका वो जो ओज था इंजेक्शनों के द्वारा खींच लिया बड़े शांत पड़े हैं कुछ ऐसे कामुक व्यक्ति हैं युवक उनमें से यारम्स खींच लिए गए फिर उनके आगे सुंदरियां लटका मटका करती हैं उनको कोई जन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो आत्मा तो भी है व्यक्ति तो भी है लेकिन शरीर में अमुख अमुख ऐसा होता तो अमुक अमुक उसका प्रभाव पड़ता है तो ये है तो पांच भूतों के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 मैं और आत्मा एक ही चीज के दो नाम हैं। प्रश्न बड़े मजे की बात रहे करें अयम आत्मा ब्रह्म गुड़ाकेशु सर्वभूतेशु अयम आत्मा ये जो मैं आत्मा हूं ब्रह्म रूप में और सर्वभूतों में हूं तो आत्मा की सत्ता से अब एक बात और ऊंची समझ लेने की है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 ओम ओम ओम ओम हाँ, माला घुमाते घुमाते शायद सत्संग में रुचि हो जाए जब करते करते तब करते करते शायद खोज की एक चिंगारी आ जाए ये आवंतर साधन है लेकिन प्रत्येक साधन तो आत्मज्ञान है न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायु दो न वाह भवानसा साक्षिणाम आत्मा नितिद्रूपम विधि मुक्त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 उसकी रश्मिया उसका प्रभाव लोहे के कणों पर पड़ता है ऐसे ही चैतन्य अपने महिमा में जो का त्यों होते हुए भी इस जड़ में क्रिया करने का स्पंदन करने का सामर्थ्य आ जाता है और जड़ उसे बोलते हैं जो घनीभूत चीज हो घनीभूत को नाम जड़ है और जो सूक्ष्म हो उसका नाम चेतन है एक ही आए तत्व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 और वो तबल जी साज नहीं देते और नर्तकी का चेहरा साढ़े बारह बजा देता है और उसको मजा नहीं आता तभी भी दिया प्रकाशित नर्तकी नाचती है तभी भी वो दिया ज्योका त्यों है राजा प्रसन्न होता है तभी दिया जो ज्योका सभा सब तालियां बजाते तभी दिया ज्यों का त्यू नर्तकी को इनाम मिलता है तभी भी दिया ज्योका त्यू और नर्तकी अच्छा नहीं नाचते उसको तारण मिलता है तभी भी दिया जो कहूं सभा के लोग चले जाते तभी भी दिया ज्योका नर्तक क्या है कि बुद्धि है सभा के लोग जो है इंद्रियां है राजा जो है कि मनोराम अहंकार है ये जब खुश होता है तभी भी तुम दिए कि नहीं इस साक्षी इसके सुखी खुशी के साक्षी हो ये तुम्हारी बुद्धि नाचती तक धिम धा धिम धिम धिम टक टक टक ढिन ढा करती है उस समय भी तुम देखते हो और तुम्हारी बुद्धि उल्टा करती है तभी भी तुम देखते हो तुम जब के प्रकाशक एक असंग असंग ज्योत प्रकाश स्वरूप बुलाशाह ने इसी बात को कह के चांदना कुल जहान का तेरी आंखों का तेरी बुद्धि का तेरे मन का तेरे अहंकार का अहंकार कभी तो धन का धन को मेरा मानकर गर्व लेता है कभी, तो कभी, तो कभी, कभी बैंक के पैसे को मेरा मानकर गर्व लेता है तो ये अहंकार रूपी राजा कभी मुझको ताव चढ़ाता है कभी मुझे नीचे करता है उस सब को तुम देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो ईमानदारी से तो कहो जा रहा तुम्हारा अहंकार धन धन का गर्व करता है है है तभी भी आपको लगता कि पैसे तो है, तो बैंक में में में हैं, हैं, जेवर जेवर जेवर तिजोरी पड़े मेरे वाली, है ने मैंने तो रोज दर रोज एक वीटी बदलाव दर रोज दर एक ग्रहनी एक वीटी बना आपी है, है बहुत सारू पे कोक वक्त लड़े नी मैं ओसू आए तो मैंने पेलू छे, आम छे छे अरे पेलू छे, आम छे तेम छे ये सब तुम्हारे धारणा है गीटी को तो खबर नहीं कि मैं पहले क्यों कहूं घड़ियाल को तो खबर नहीं कि मैं पहले क्यों कहूं ना बीटी को भी पता नहीं कि मैं इसकी हूं घड़ियाल को भी पता नहीं इसकी लेकिन तुम्हारा अहंकार गर्व करके बीटी हमारी गहने हमारे कपड़े हमारे कपड़ों की याद आती है तो जरा अकड़ आ जाती है गरीबी की याद आती तो सुकड़ आ जाती तो सुकड़ और अकड़ जिसको आती है वो अहंकार है और शुकड़ और अकड़ को दोनों को तुम जानते हो कि नहीं जानते हो सच बताना जरा खुदा की अष्टाफक्र यही कह रहे हैं तुम्हारे घर की बात कह रहे हैं बुद्ध पैदा हुए सात कदम चले उसके बाद उन्होंने सनातन सत्य कहे लेकिन अष्टावक्र एक भी कदम नहीं चले माता के गर्भ में ही घोषणा कर दी मैं शुद्ध हूं मैं बुद्ध हूं मैं अजन्मा हूं मैं निर्विकार हूं मैं चैतन्य हूं मदालसा के पुत्रों को मदालसा ने पैपान कराते घोषणा करा दी और हम 40-40 साल के आखले हो गए 30-30 साल के हो गए पचास पचास साल के हो गए और अपने को आत्मा मानने में डरते ब्राह्मण मानते क्षत्रि मानते अष्टावक्र इसको सबको उड़ा देंगे अभी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 बुला शाह ने कहा चांदना कुल जहां का तू तेरे आश्रे होए व्यवहार सारा तू सबी आंख में चमकता हाय चांदना तुझे सूझता अंधियारा जागना सोना नित खाब तीनों होवे तेरे आगे कई बारा रोज जागृत अवस्था बदल जाती है सपने बदल जाते हैं सुसुप्ति बदल जाती है लेकिन उसका दृष्टा कभी नहीं बदला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 दस बोरी निमक की ले जा रहा था कहीं एक एक बारिश हुई और मुसलधार वरसात हुई नाला चला गाड़ा फंस गया जोरों का पानी बहाव में नमक बह गया धड़ाके हुए मेघ गर्जा बैल छूट गए बिजली चमक रही है वो आदमी अकेला रह गया बैल भाग गए गाड़ा लुढक रहा है नमक और शक्कर तो बह गई पहले ही तभी भी उसके चित्त में क्षोभ नहीं हो रहा है बिजली तड़ाके दे रही है वो बोलता क्या बिजली मैं नमक नहीं हूं के बह जाऊंगा मैं शक्कर नहीं के पिघल जाऊंगा मैं बैल नहीं के भाग जाऊंगा तेरी रोशनी में अपना रास्ता तय करके दिखाऊंगा क्या समझती ऐसे ही तुम उस परमात्मा की रोशनी में अपना तय रास्ता तय कर लो तो समझ लेना की तुम किसी गुरु के शिष्य हो नहीं तो तुम मन के शिष्य हो गुरु के शिष्य हो जाना कोई कठिन बात नहीं है लेकिन ऊपर ऊपर से गुरु के शिष्य और भीतर से मन के शिष्य हो जाते हैं मन के शिष्य नहीं गुरु के शिष्य गुरु का अर्थ है किसी ने बच्ची ने आज पूछा कि गुरु शब्द का अर्थ क्या ओम का अर्थ क्या एक एक को बताएं तो समय नहीं है इसलिए जाहिर में बताया जाएगा ओम माना क्या अकार उकार मकार और अर्धमात्रा अकार स्थूल जगत का संकेत है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 अकार उकार मकार विश्व तेजस और प्राज्ञा ये ओम में तीन मात्राएं तो आ जाती है अकार उकार और मकार इन तीनों के ऊपर है अर्ध मात्रा उसको बोलते तुरिया। ओम मानस स्थूल सूक्ष्म और कारण इन सत्ता तीनों को प्रकाशने वाला तीनों के ऊपरी तीनों का सत्ता स्फूर्ति चेतना देने वाला जो पर परमात्मा है उसका नाम ओम है और वो मैं हूं जय जय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 लेकिन हम, हम इतने बहरे हैं इतने बहिर्मुख हैं, तो उस ओमकार को बाहर से भीतर से नहीं सुन पाते उस गुरुदेव देते हैं मंत्र गुरु शब्द का अर्थ क्या है गुरु बा गुरु।, गुरु गीता में लिखा है कि और अक्षर सब एक आनी है गुरु शब्द जो है सोलानी मंत्र है गुरु माना बड़ा गुरु शिखर बड़ा शिखर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 क्या अब उसको मापने के लिए गुरु को योग बल दिखाना पड़ता है गुरु ने अपने शिष्यों को एकत्रित किया कहा कि मैंने अगले जन्मों के कोई प्रारब्ध कर्म है भोगने हैं कुछ तो मैंने जब तब साक्षात्कार करके भोग लिया है और बाकी कुछ बचे हैं इसलिए अब मैं थोड़े दिनों में बीमार होने वाला हूं मुझे कोढ़ निकलेगा और लोग मेरा त्याग कर देगा और मैं चला जाऊंगा काशी और मैं अंधा हो जाऊंगा कोड़ी हो जाऊंगा और इक्कीस साल तक मुझे ये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 लेकिन शिष्य को शोभ नहीं हुआ वो भिक्षा मांग कर भोजन कराता कोर पर ड्रेसिंग करता गुरु फिर क्रोधी हो गए अशांत होकर उसे गालियां देते फिर भी वो बड़े शांत स्वभाव से सह लेता था और उसकी श्रद्धा कहीं डामांडोल नहीं होती थी इसकी ऐसी श्रद्धा भक्ति देखकर भगवान शिव जी काशी के अधिष्ठाता देव प्रकट हुए इसको कहा तू वरदान मांग ले तूने गुरु की सेवा की गुरु शब्द मुझे बहुत प्यारा है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 गुरु की उपासना देखकर हम लोग संतुष्ट हुए हैं और बिना गुरु के कृपा बिना गुरु के संतोष गुरु का हृदय जब तक संतुष्ट नहीं होता तब तक शिष्य को ज्ञान भी प्रकट नहीं होता खैरता ही नहीं ओम गुरु का संतोष ही, ही शिष्य की परम उपासना है परम साधना है तो तूने अपने गुरु की खूब तन मन से सेवा किया है हम तुझ पर संतुष्ट है जिसने गुरु को संतुष्ट कर दिया तैतीस प्रोड़ देवता अपने आप उस पर संतुष्ट रहते हैं आज जिसने गुरु को नाराज कर दिया वो विष्णु पूरा उससे अपने आप नाराज हो जाता है तो कह दे तेरे को क्या वरदान दिया जाए उसने कहा कि प्रभु मेरे को वरदान की जरूरत नहीं है विष्णु कहते मांग ले मैं खूब संतुष्ट हूं बोलता है कि मैं जरा गुरु जी से पूछ गया हूं कभी विष्णु आए हैं वरदान देने को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 मन सुंदर हो गए बोले मैं तो जब कोहरी था तब भी वो था परीक्षा कर रहा था तब भी वो था और सुंदर हूँ तो भी वही हूँ मैं न पृथ्वी हूँ न जल हूँ न तेज हूँ न वायु हूँ मैं तो चिदानंद रूप हूँ ये केवल तुम चवर्म की नजर से देखते इसलिए तुझे मैं बदला हुआ देखता हूँ मैं कभी बदला नहीं और मैं कसम खाके बोलता हूँ बेटा तू भी कभी नहीं बदला आँ, आँ, आँ, आँ, आँ, आँ, आँ, आँ,